पत्रावली १५५ श्रीमती ओली भूल को लिखे पाँच सौ इकतालीस डियर बोर्न एवेन्यू शिकागो तीन जनवरी अठारह सौ पंचानवे प्रिय श्रीमती भूल गत रविवार को ब्रुकलिन में, में मेरा भाषण हुआ जिस दिन मैं पहुंचा शाम को श्रीमती हिगन्स ने स्वागत सत्कार की छोटी सी व्यवस्था की थी जिसमें एथिकल सोसाइटी के कुछ प्रमुख सदस्य डॉक्टर जेन्स के साथ उपस्थित थे उनमें से कुछ लोगों की धारणा थी कि प्राच्य धर्म संबंधी ऐसे विषय में ब्रुकलिन की जनता दिलचस्पी नहीं लेगी किंतु भगवान की दया से मेरे भाषण को महान सफलता मिली ब्रुकलिन के लगभग आठ श्रेष्ठ जन उपस्थित थे और जिन महानुभावों को मेरे भाषण की सफलता में शंका थी वह वे ही ब्रुकलिन में भाषणमाला संयोजित करने की चेष्टा में लगे हैं न्यूयॉर्क का पाठ्यक्रम मेरे पास करीब करीब तैयार है किंतु जब तक कुमारी थरसवी न्यूयॉर्क नहीं आ जाती हैं मैं तिथि निश्चित नहीं कर सकता यूँ कुमारी फिलिप्स जिनकी कुमारी थरसबी से मित्रता है और जो न्यूयॉर्क को कोर्स की संयोजिका है यदि न्यूयॉर्क में कुछ करना चाहे तो कुमारी थरसबी के साथ काम करें हेल परिवार के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ इसलिए मैंने सोचा कि नौ वर्ष के दिन बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंचकर उन्हें ज़रा अचरत में डाल दिया जाए मैं यहाँ एक नया गाउन बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ पुराना गाउन साथ है किंतु बार बार की धुलाई से सिमट सिकुड़ कर ऐसा हो गया है कि उसे पहनकर बाहर नहीं निकला जा सकता शिकागो में सही चीज़ मिल जाएगी मुझे पूर्ण विश्वास है आशा है आपके पिताजी अब स्वस्थ हैं कुमारी फार्मर को श्री और श्रीमती गिबंस तथा पवित्र परिवार के अन्य सदस्यों को मेरा प्यार सदैव स्नेहाधीन विवेकानंद पुनश्च मैंने ब्रुकलिन में कुमारी कोरिंग से मुलाकात की सदा की भांति उनकी कृपा अब तक मुझ पर है यदि इधर हाल में उन्हें पत्र लिखें तो उन्हें मेरा प्यार दें विवेकानंद